उद्गित उपासना प्रस्तुत है उसमें कुछ उपासना कह करके प्रधान उपासना आदि दैविक और अध्यात्म दो प्रकार दोनों की एकता विवक्षिता है पहले कहा आदित्य के अंदर हिरणमय पुरुष है साम रूप है मयकार किया हिरण्य के सदस्य स्वयं प्रकाश देह के अंदर उसका उपासना प्राण दृष्टि से वाघेवर्क प्राण साम वाक हो ग्यारिक प्राण है श्याम तदेत एक तम ऋचि अद्यूढ़घ रूप ऋचा में प्राण आरूढ़ तस्मादचि अधूढ़ साम गीये ऋचा में आरूढ़ साम गिया जाता है वेद में पूरा मिलकर के साम है वाघे सा प्राणोम तत्स्यालिंग से अमह दुर्न मिलकर के वाग प्राण मिलकर के साम हुआ टीका में आधी को आधिदेवगोपासस्यानम अथ शब्दार्थ अथ आध्यात्म आधिदवे उसके पश्चात अध्यात्म उपासना ऋचि वाघ दृष्टि सामने प्राण दृष्टि से कर्तव्य ऋचा में वाघ दृष्टि करने और साम में प्राणदृष्टि करके उपासना करना चाहिए हेतु महा हेतु भाष्य में अथवाधु अध्यात्म उच्यतेणसाम वाक प्राण को, को साम क्यों कहा अधर ऊपर स्थान तो सामान्यात ऋचा में साम आरूढ़ करके गान करते हैं तो ऋचा है नीचे साम है ऊपर है। इसी प्रकार यहाँ वाग में प्राण अधर ऊपर स्थानत्व तो वाग का स्थान नीचे प्राण उसके ऊपर प्राण विशिष्ट हो करके वाक प्रयुक्त तो होता है वाघ का प्रयोग होता है यहाँ अध्यात्म उपासन है तो प्राण यहाँ मुख्य प्राण नहीं लेना आगे चक्षु रूप कहेंगे इसलिए प्राण शब्द से यहाँ लेना प्राण घ्राण मुचित सह वायु ना वायु के साथ घ्राण को प्राण शब्द से कहा गया सब इंद्र में प्राण शब्द प्रयुक्त किया जाता है आगे चक्षु आदि नाम अलग अलग है इसलिए मुख्य प्राण नहीं लेकर के चक्षु लेना चकु रूप प्राण लेना ठीक है मैं कथम रीख सामरिव वाग प्राणियों अधर उपरी स्थान तत्रह रीख साम तो अधर उपर रीचा आरूढ़ कितु बाक्राणी में कैसे होगा तत्र प्राण घ्राणमु उच्यते हैं सह वायु घराण के साथ वायु के साथ घ्राण को प्राण कहते हैं प्राण प्राणमात्र व्यावर्त सह वायुना केवल घ्राण नहीं वायु के साथ घ्राण को लेना वाघ वसा प्राण इत्यादि पूर्ववत तो घ्राण है प्राण वो वाघ के ऊपर है वाघ इंद्र के ऊपर घ्राण इंद्र है जैसे ऋचा में शाम का गान किया जाता है आरोक अरुड़क, आरोह करके आगे चक्षुरे विग आत्मा शाम चक्षु ऋचा में चक्षुदृष्टि और आत्मा सामो आत्मा का अर्थ कहते हैं थे चक्षुप ऋच आत्मा सामो आत्मेति थी छाया आत्मा तस्थत्वात सामो चक्षु में स्थित छाया आत्मा उसको आत्मा शब्द से कहा गया छाया रूप तस्थ चक्षुस्थ होने से वो साम हुआ ठीक है में भक्तारम व्यावर्ती थी आत्मा कहेंगे तो भक्ता जीव का ग्रहण होगा इसकी व्यावृत्ति के लिए भगवान भाष्यकार ने कहा आत्मे भी छायात्मा चक्षु होने से छायात्म <coughs> सामत्व तो हेतु माय चु चक्षु चक्ष्ष में स्थित जो छायात्मा है वो साम क्यों इसलिए चक्षुस्थ जैसे ऋचा में श्याम है इसे चक्षा में छायात्मा स्थित है उसमें छाया है चक्षु में छाया चक्षुष छायात्म स्थितवाद ऋचि साम ऋचि शाम ऋचि शाम यथा स्थितम ऋचा में शाम स्थित इसी प्रकार चक्षु में चक्षु प्रतिब छायात्मा पुरुष स्थित है इसलिए श्याम दृष्टि करनी चाहिए श्रुत्रमेव में विक मन शाम श्रोत्र हो गया रिख श्रोत्र ऋचा में स्रोत्र दृष्टि करना क्योंकि कर्म के अंग है ऋख साम उनका संस्कार करना स्रोत्र में ऋख दृष्टि नहीं ऋचा में स्रोत्र दृष्टि और मन में वाग में मनोदृष्टि करना स्रोत्र में रिक मन श्याम वाग में नहीं श्याम में मनोदृष्टि मनोदृष्टि करे के शाम का उपासना तदैत्याम ऋचिया दूढ़म श्याम श्रोत्रोप ऋचा में मनोरूप साम आरूढ़े तस्माचि या दृढ़ते ऋचा में आरूढ़ किया जाता है श्रोत्रे व सा मनो अम तत्स्या हो गया सा मन हो गया अम दुन मिलकर के श्रोत्र मिलकर के ये हो गे श्याम भाष्य में श्रोत्र में मन साम स्रोत्र से अधिष्ठातवा मनसाम्वात् मन साम रूपे स्रोत्र अधिष्ठात है आश्रित है स्रोत्र शब्द में स्रोत्र शब्द का ग्रहण होता है मनोषमी साम रूपे श्रोत्र से चक्षु श्रवण इंद्रि आश्रय उसमें इंद्रिय के द्वारा मन बाह्य का ग्रहण करता है अथ यदत अक्षण शुक्ल ठीक है मैं आध्यात्मिक आध्यात्मिकचि अंगोपासना उत्वा अनतर प्रकार प्रकारातरेण अंगोपासनमें देह के अंदर री के और रिखरसा में अलग अलग प्राण इंद्रिय दृष्टि करके उपासना कहा गया उसके पश्चात तो अन्य प्रकार अंगोपाशना कुछ कहना आरंभ करते अथ यदि अक्षण शुक्ल भाहा शिकु में जो शुक्ल प्रकाश माना है वो उसमें वो रीख है ऐसा री ऋचा में यही दृष्टि करना चक्षु का शुक्ल रूप दृष्टि अथ यद नीलम पर कृष्णम तत्म श्याम में चक्षु में स्थित नील कृष्ण दृष्टि करनी तदैतसा ऋचिया दृढ़ श्याम इसी शुक्लूपचुमें स्थित शुक्लूप ऋचा में कृष्ण रूप साम इस ऋचिया दृढ़ ज्ञान किया जाता है अथ यदेतदक्षण शुक्ल भा सदन तो मिलकर्क साम होते हैं शुक्ल प्रकाशे सा अथ नीलम परः कृष्ण तदम वो अम मिलकर्के तत्श्याम दोनों मिलकर के श्याम है अथ यदि तक्षण शुक्ल भाष्य बलिक अथया नीलम पर कृष्णम आदित्य एव दृक्ष शक्ति अधिष्ठान तत्म आदित्य एव आदित्य में जैसे पर नीलक कृष्ण है चक्षु में भी है दृक्ष शक्ति अधिष्ठान दीक्षशक्ति का आश्रय है, है पर कृष्ण तत्सा टीका अक्षण यदम शुक्ल दृश्य है ऋचि तदृष्टि कर्तव्या कर्तव्या में अंगदृष्टि अन्दृष्टि कर्ण साम में दृष्टि कर्ण रिख और साम ही कर्म कांग उसका संस्कार करने के लिए उसमें ही अन्य अदृष्टि करके उपासना आध्यात्मिक उपासना है तदेव रूप विशिन्षिभा शुक्ल भा ऋचि ऋचिपुरुक्तूपदृष्टिवत वक्षदृष्टि साम कर्तव्य यश ऋचा में शुक्लृष्टि चक्षुष दृष्टि यश आगे भी जो पर कृष्णूपदृष्टि वो साम, सा, साम कन्नी है अथया नील पर आदिवृष्टि तथा साम उसमें में वो दृष्टि कन्नी यहाम्डले सधिगम्यम अतिष्ण सदृष्टि बाले के द्वारा दिखा जाता है आदित्य मंडल में ज्ञात है अति कृष्ण रूप है इसी प्रकार चक्षु से चक्षुष दृक्षशक्तिर अतिष्ठान दृक्षशक्ति के अधिष्ठान तूप्यते कृष्ण रूप है तदृष्टि सामनी कर्तव्य है साम में कर्म के अंग साम में इसे कृष्ण रूप दृष्टि करनी चाहिए आध्यात्मिक प्रधानोपासना से सत्वना अंगोपासना उक्त अनतर प्रधानोपासना विषय दर्शयती आध्यात्मिक उपासना चल रहा है ये सब अंगोपासना कह गई आध्यात्मिक प्रधानोपासना शेषत्व न प्रधानोपासना का ये शेष रूप से प्रधानोपासना के अंगतुल्य है अंग है इनके उपासना कह करके अंगोपासना उकता अभी अनंतर प्रधानोपासना विषय दर्शयती अभी प्रधानोपासना विषय दर्शन दिखाते है बताते हैं उपदेश करते हैं अथ यह इस अंतरक्षिणी पुरुष दृश्यते शे वरी तत्श्याम तदुक्तम तत अंतरक्षिणी पुरुष चक्षु के अंदर पुरुष चक्षु से पुरुष वो भी दृश्य इस प्रकार समाहित दृष्टि के द्वारा योग अभ्यास करने पर से वरीक तत्श तदुक्तम तत इसको रिख साम कहा उसको उत्थी कहते तजु यजु मंत्र तद्द्र तस तद यदमुष्यूप चाक्षुष पुष्कर उवे यदमुष्यम आदिस्थित हिण्यमयुषक जो ऊपे यौमुषेषु तौ ग्यणु आदिस्थित हिण्यमयुषो ग्य पर्व पक्ष है तौ ग्यु चाक्षुष पुष्कर उष्णे पर्व नाम यम ताम उसमें स्थित जैसे उर नाम वह इसका भी इसका नाम बराबर धोन का नाम रूप समान है जो आदित्य में स्थित पुरुष हिरणमय पुरुष और चक्ष्मी पुरुष ये दोनों एक है नाम रूप समान है भाष्य में अर्थ यह सो अंतरक्षि पुरुषो दृश्य ते दृश्यते जो कहा गया टीका में दृश्यती प्रयोग छायात्माश्य आह दिखता है तो चखु में देखते हैं तो छाया दिखती है तो यहाँ छाया आत्मा का उपदेश होगा ऐसा शंका हमसे उत्तर देते पूर्ववत्त पूर्ववत्ल से जैसे पूर्व में आदित्य में रूप दृश्यत का हिरण्यमय पुरुष वहाँ समाहित दृष्टि दृष्टियों के द्वारा यथा पूर्वस्म आदिदैविके वाक्य समात चेत भी आदित्य पुरुष से दृश्य तो सामहत चेत चेत सी चेताचेत सै जिनका चित्त है उनके द्वारा दिखता है उनके पुरुष से दृश्य तो कहा गया तथा चाक्षुषुरुषा विशिष्ट अधिकारी दृश्य तमस्व तो चाक्षुष पुषक भी देखने वाले विशिष्ट अमाहित चित्त जिनके हो उनके द्वारा दृश्य है समझना छायात्मा पक्षे वाक्य से विरुद्ध हम अभिप्रत्याह छायात्मा मानेंगे तो वाक्य से विरुद्ध होता है इसे अंतरक्षिणी पुरुष दृश्यति जो कहा गया य थरक्षि पुरुष दृश्य ते जो दिखता है यह शब्द प्रयोग करने से जो दिखता है छायात्मा ग्रहण होगा इसका विरुद्ध कहते हैं वाक्य से विरुद्ध होता है सही बारिक तत्साम तद उत्तम भाष्य में सीख अध्यात्म वागाथिवीद्या चतिदवत बागाध्यात्म ऋखि वह पृथिवी आदि अतिदवत हुई काेय व्याख्याता सर्वा सवुष्थ येय यथा व्याख्याता सर्वा ऋख सै पुषे ऋच्युक्त ना साम्य अतिशति ऋचा में जैसे तो कहा ऐसे साम में समझना तथा साम भाष्य में सेवरी ऋक् अध्यात्म वाघाद्या बाघाद्या अध्यात्म ऋख और अधिद का कहा पृथ्वी आदि ऋख अंगोपासना में कह गए प्रसिद्ध चिख पादबद्ध अक्षरात्मिक ऋक् पादबद्ध अक्षरात्मिक ऋचा और साम में ऋच में शब्दों का स्लोकात्मक होता है पादबद्ध पाद से संबद्ध होते हैं ऋचा में पाद होते हैं पादबद्ध अक्षरात्मी का रीक है ठीक है ऋचि उत्तम न्यायाम सामने अतिविशी तथा तो साम साम में भी इस प्रकार है शाम ऋचा में आरूह करके साम का गान किया जाता है यंचितम तत्सर्व सैव पुरुष जो कुछ साम है सब ही चाक्षुष पुरुष है शुरुषाम शब्द और अर्थंतर आह ऋक् साम शब्द का अन्य अर्थ कहते उत साहचरिया सामो, अन्यत तथा सर्वमेव वाग यजुस स्त्र ऋक्षजुस् सदादी सर्वयजुस्त सहचरियाको उत्थसाहचरिया है ना है मंत्र श्यामत्र गुणों का कथन करना किंतु प्रगित मंत्र साध्य जो मंत्र का गायन किया जाता है गायन करते हुए मंत्र बोलेंगे उपास्य के गुण कथन करना यह स्त्रोत्र है उद्घाता लोगो स्त्रोत्र पाठ करते हैं शस्त्र है में गीता नहीं है श्लोकात्मक नहीं अप्रगीत मंत्र साध्य स्तुति भी स्तुति है शस्त्र शास्त्र स्तुति है स्त्रोत्र में गीतात्मक है श्लोकात्मक है प्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ निष्ठ गुण कथा होता है और उत्थ भी एक शास्त्र है शस्त्र जिसे गान के बिना स्तुति करते हैं शस्त्र के द्वारा ऐसे उत्थ ऐसा है शस्त्र विशेष है तो शस्त्र के उक्त के साहचर्य होने से यहाँ स्त्रोत्र शब्द से साहचर्य अथवा स्त्रोत्र साम बीच में उत्थन ही चाहिए स्त्रोत्र साम शास्त्रम उत्थन है रिख शस्त्र के लगना रिख शस्त्र ऋख के शस्त्र जो उक्त से कि भिन्न, तथा यजु से यजुशब्द सेटादीयजु सर्व यजु तीपुषहेषा यदातथा शायत कथाद आत्म जो परुषहे आदित्य मंडल में स्थित है चक्षु में स्थित है परमात्मा है वो ऋगात्मक कैसे होगा ऐसा संक्रमण से कहा सर्वात्मकत्वात्थ सर्वयूनिताचित ही अब वह जो कारण सर्वआत्मक है, कार्य कारणात्मक होता है कारण से अतिरिक्त स्वरूप नहीं करेगा, जितने सर्व है कार्य और कारण रूप है जो सद में हिरणमय पुरुष और चाक्षुस पुरुष है यही ब्रह्म है ये ब्रह्म सूत्र में आया विचार करके ये आत्मा नहीं रहना अथवा आदित्य मंडल में स्थित अभिमान नहीं लेना ये सूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद में सप्तम अधिकांश बीस सूत्र में आया था ये ब्रह्म लेना है तो सर्व सर्वात्मक का है और सर्वयून सबका कारण है इसलिए परमात्मा ऋगाते आत्मक ब्रह्मशब्द से परमात्म विषय व्यावर्तयन प्रकरण तय वेदा सवपुरश्त उपस आगे कह रिग्यादि प्रकरणा तद्रह्मेदा मंत्र मै तदयजु तब्रह्म तद यहाँ जो तद्द्रह्म कहा है ये शब्द का सब ब्रह्म चेतन नहीं रहना परमात्मा विषय का नहीं प्रकरणाद न त्रयो वेदा वेद में भी ब्रह्म सदप्रयोग होता है क्योंकि वही रीच है वही यजुए है वही वेद इतने न वेद है तस्तः तदव रूपम यदअ्य रूपम चाक्युस पुरुष ब्रह्म है वो तो ब्रह्म है यहाँ जो यजु ब्रह्म कहा गया यहाँ त्रयो वेद रहना छायात्मनोज से व्यावृत्थ रूपातिश दर्शति छायात्मा लेना नहीं छाया नहीं नहींना पुर इसलिए देते तस्म ऋग्यादि प्रको तद्द्रह्मी त्रय वेद तस्तः चाख्युष पुर से तदव रूप अतिश्यती वह रूप जो आदिमंडलमीशतरण कि यदा मुस्य यदमुष्य अमुषका आधिपुरुष से टीका किं तदादीतेपुर आदिपुरपेपेक्षा हिणमय इत्यादि यदा उक्तम यदिदतरण्यन यनि इतस्य इतना छायात्मा छाया चाक्षुष पुरुषमुष्ण घर्वणि तव अश्पी चाक्षुषु चाक्षुष पुरुष का वो घर्व है टीका में एतम अर्थम उपोदल त्याह दोनों का नाम सामान यम तम नाम।, नाम का जो अतिदेश नाम इसका नाम एक इसी अर्थ को दृढ़ करता है क्या अर्थ है छाया आत्मा नहीं लेना से पुरुष को आत्मा छायात्मा लेना चक्षु में स्थित तो योगियों के द्वारा विशिष्ट अधिकार के द्वारा दृश्यमान परमात्मा लेना आदित्य चाक्षुषोर उपास्योर भेदाद उपासना भी भिन्न ये संकत है आदित्य पुरुष अलग है चाक्षुष पुरुष अलग है दो उपास्य हो गए उपास्य दोनों का भेद होने से उपासना भी हो जाएगी ऐसा शंका करता है पूर्वी याम मुष्यना उगित तद नाम, नाम। आदिपुर का नाम उ क उदीत का, का? यह भी चाक्षुष पुष कविना अभी आगे शंका है स्थान भेदात रूप इसी त्रित्व स्थानेदगुणनामादिईषितृत भेद व्यपेशाच आदित्यचाख्युषुर्भेद चेत स्थनभेदा एक एक आदित्य स्थान एक चक्षु चक्षुष रूप गुण नाम अतिदेथ रूप का कहा उसका जो रूप इसका हुई रूप उसका जो गुण रूप नाम उसका ही नाम है एक ही होता है तो उसका नाम इसका नाम एक ऐसा नहीं कौन होता उसका जो रूप इसका हुई रूप है अर्थात दो होने से ही उसके रूप इसके रूप समान है उसका नाम उसके नाम उसके समान है ये कहा गया अर्थात भिन्न है भेद है भेद होने से कहा उसका जो नाम इसका ही नाम है इसी तृत्व विषय भेद व्यापेद आदित्य मंडल में जो हिरणमय पुरुष है वो ये चमुषमात पर का देव कामना कामानंच है आदित्य मंडल के ऊपर जितने लोग है उनका ईश्वर है और देवताओं का, का देव कामना का भी शासक है देव कामना काम्योग्य भोग्यों का, का। चाक्षुस पुरुषों में जो दिया ये तो असम अरवांचलों का नीचे जितने लोग है भूलोक अगे पाता लोग है उनका शासक है चाकू स्वपुरुष और मनुष्य का मान च मनुष्य का जो काम भोग उसके ही शासक है तो दोनों में इसी तृत्व विषय भेद दिया वह भी इसीता है आदित्य मंडल हिरणमय पुरुष भी इसीता है ईश्वर इस है चाक्यू स्वपुरुष भी इसीता है शासक है किन्तु दो दोनों का विषय भिन्न भिन्न है आदित्य मंडल पुरुष है उसका विषय है परांचलों का आदित्य के ऊपर जितने लोग है और देवताओं का जो भोग्य वस्तु है उस तद विषय के स्थित्व तो आदित्य मंडल पुरुष में है और चाक्षुष पुरुष में स्थित तो है किन्तु किम विषय के स्थिति तो ये अस्मात् अरबांचलों का इसे नीचे लोग है और मनुष्य का मनुष्य का भोग्यो का ईश्वर है दोनों का इसी का विषय भेद हुआ इसे भेद कथन करने से आदित्य और भेद चाक्यु आदित्य पुरुष भिन्न है आदित्य मंडलम चु स्थान स्थान भिन्न भिन्न हो गया एक आदित्य मंडल एक चक्षु है रूपम हिरणमय हिरण इत्यादि ऋगा ए रूप हिरण्य हिरण्य रूप कहा गया था यद रूप उसका जो रूप है उसका इसका ही रूप है और उसका है साम जन शाम पर्व है वो तो गुण कहा गया उदिति इत्यादि नाम भी कहा गया तेसम अतिदेश जो आदित्य मंडल पुरुषों का नाम है वही नाम है जो गुण है वही गुण है जो रूप है वही रूप है अतिथ्य से उसके बराबर यहाँ है कहने से तसे तस् तदेव रूपम इत्यादि कहा गया और इसी तुम इसी तत्व का विषय ये चमुषमाद पर लोका तेषा चेष्टे तेषा च चे इष्टे देव कामनांच ये के लिए कहा जो आदित्य मंडल के ऊपर लोके हैं उनका शासक है और देव काम भोग्य का शासक है आदित्य मंडल के लिए कहा और चाक्षी सोपुर के लिए कहा ये, ये तस्माद अरवांचो का पाता नीचे लोक है उनका ईश्वर है मनुष्य काम चध्यात्म ये चमुष्मा परालोका चेषे देवना चीतांच लोकां चेष्टे मनुष्य काम चध्यात्म यहाँ देव तेषे मनुष्य काम चेबकाम यहाँ नहीं चाहिए अर्भालोका चेष्ट मनुष्य काम चेत का आध्यात्म इति अयम इसी विषय भेद व्यपदेश इसी तृत्वशासक इसा ये दोनों का विषय भेद हुआ अतश्च येदाद उपासनम की भिन्नमेव ये दोनों चाक्षुष पुरुष आदित्यपुरुष भिन्न होने से तद विषय उपासन भी भिन्न ही होगा ये संग पर सिद्धांति कहता है नोपास्य भेदाद उपासना भेद अस्त दूसरी उपास के भेद से उपासना भेद ऐसा जो कहते हो ऐसा तो नहीं सिद्धांतिकता है न अमुना अने ए... एक उभत्म प्राप्तिपति इस उपासना से जो इस उपासना करता आगे फल कहेंगे अमुना अने उसके द्वारा इस उपासना आदित्य मंडल उपासना से और चाख्युष पुरुष की उपासना से उभयात्म प्राप्ति आदित्य मंडल उपासना से पुरुष को प्राप्त कर लेगा चाक्यू पुरुष उपासना से आदित्य मंडल पुरुषों को प्राप्त कर लेगा इसको भी प्राप्त कर लेगा उभयात्म को जो प्राप्ति अभी कहने वाले हैं ये दोनों एक अलग अलग होगा तो एक उपासना से उभय आत्म प्राप्ति हो नहीं सकती है इसलिए एक ही है उभयात्म प्राप्ति नहीं हो सकती उपासक टीका मेंदित्य आत्मान पर देव यह भी कहेंगे अमुना आदित्य रूप से उसके ऊपर लोक देव काम को प्राप्त करेगा वही उपासक अन्य चाक्यु स्वरूप अर्वाचना लोका मनुष्य काम को ही प्राप्त करेगा तो दोनों उभय उभयात्म को उभय स्वरूप को प्राप्त करना एक उपासन से यह भी कहने वाले ये संभव नहीं निक वस्तु तो भिन्न उभय रूप तो प्राप्ति रूप पद्धति एक प्राप्त करेगा उभय रूप को और दोनों रूप यदि भिन्न भिन्न हो वस्तु तो दो एक उपासक दो हो जाएगा यह नहीं होगा तस्माद वेद कल्पना नहीं होता ये सिद्धांत का अभिप्राय पूर्व पक्ष इसके ऊपर शंका करता है उभयात्मकम एकस्यापि विद्या महात्म्या संकत है सिद्धांत ने कहा एक उपासना से उभयात्मक प्राप्ति फल श्रुति में है यदि दोनों भिन्न भिन्न हो एक अवास्तव दो भिन्न भिन्न हो नहीं सकता है उपाधिक भेद हो जाता है एक में अनेक हो जाता है वास्तव भेद एक में नहीं हो सकता है तो पूर्व कहता है ये संभव है उभयात्मकत्व एक, एक भी विद्या महात्म उपासना के सामर्थ्य से एक भी उभयात्मक हो जाए वेद्य भाव उपगमाद वेद्य भाव वेद्यत्व क्योंकि भिन्न भिन्न उभय वैद्य है उपास्य तो है उपास्य रूप हो जाता है उपास्य भिन्न भिन्न है तो उपास्य भी भिन्न भिन्न उनसे उपासक भी वैद्य भाव को प्राप्त करता है उपास्यत्व को प्राप्त करता है उपपन्नमिति संकते भाष्य में द्विधा भावना उपपद्यती थी उपास्य रूप को प्राप्त करता है दो प्रकार हो जाएगा तो उभय रूप प्राप्ति हो जाए दो भिन्न हो जाए टीका में एक विद्या से विद्यावसाद अनेक रूपत्व वाक्यशेषम प्रमाणी पूर्व से कहता है ये वाक्यशेष प्रमाण है ये विद्या के सामर्थ्य से उपासना के सामर्थ्य से एक भी अनेक रूप को प्राप्त कर सकता है भाष्य में वक्षति स एक त्रिधावती इत्यादि उपासक एक रूप हो जाता है अनेक रूप हो जाता है ऐसे तो कहेंगे ठीक है एक अनेक शरीर परिग्रह भी न भेद उपपत्ति परिहरती सिद्धांतिकता है ऐसा द्विधावती त्रिधावती ये तो आगे कहने वाले हैं ठीक है ठीके? किंतु द्विधा त्रिधा शरीर का भेद होता है स्वरूप का भेद नहीं एक से अनेक शरीर परिग्रह अनेक शरीर स्वीकार हो सकता है एक ही अनेक रूप को धारण कर लेता है किंतु कि तो एक अनेक रूप नहीं होता है वास्तव अनेक रूप नहीं होता है शरीर भिन्न होने से शरीर रूप उपाधि भेद से भेद से एक में अनेक रूप औपाधिक तो होगा वास्तव नहीं एक न चेतनस्य एकस्य एक निरवय चेतन एक है वस्तुत निरवय चेतन में द्विधा भाव त्रिधा भाव संभव ही नहीं तस्माद् अध्यात्मतिदेवत एकमेव यही ब्रह्म सूत्र ने विचार किया कि गया आदित्य मंडल में जो हिरण्यमय पुरुष है चाक्ष एक है उकसना कही गई एक के ही उभय प्रकार उपासना एकत्व साधक सद्भाव तथ तस्मा तस्मात्मतिदेवत तस्मा तत्शब तत् का अर्थ हो गया एक साधक सद्भा दोनो उपासना एक दोनो उपास्य एक परेद कमुद्व ने कहा था उपास्य में भेद इसलिए उपासना का भी भेद हो जाएगा भेद का पूर्वपक्ष ने कहा था उसका अनुवाद करते भाष्य में यत्तु तो रूपादि अतिदेश भेद कारणम अबोच न भेदा भेद रूपक का अतिदेश नाम का अतिदेश गुण का अतिदेश उसका जो रूप है उसका ही रूप है उसका जो नाम यम तन्नाम नाम यौ गेष्णु तव गणु पर्व ये सब जो अतिदेश किया गया था भेद कारण कहा था अबूच न भेद ज्ञान के लिए नहीं कहा गया भेद कारणम इति शब्द भेद कारणम इति अबूच यू रूपातिदेशो भेद कारणम इति कारणच ऐसा तुमने कहा था भेद अवगमय नहीं भेद ज्ञान के लिए नहीं जो अतिदेश किया गया रूप नाम आदि भेद ज्ञान के लिए नहीं है कि स्थान भेदाद भेदाशंका स्थान भेद होने से भेद क्या आशंका होगी वो आशंका निवृत्ति के लिए कहा गया वही नाम वही रूप वही एक ही है स्थान भेद होने से भिन्न भिन्न नहीं है ये शंका निवृत्ति के लिए ही भिन्न भिन्न भिन हो ये शंख्या की निवृत्ति के लिए नाम रूप आदि का अतिदेश गया भेद कहने के लिए नहीं स्थान भेद से भेद संख्या होगी संख्या के निवृति के लिए कहा गया वही जिसका नाम वही नाम वही रूप वही इसे कहा है ठीक है आधिदेविक पुरुष अवध आध्यात्मिक निरत से ऐश्वर्य श्रवणाच तब रेह इतिहा जैसे आदित्य मंडल पुरुष में ऐश्वर्य है निरत से ऐश्वर्य कहा गया इसे चाक्षुष पुरुष में भी निरतिशय श्रुति में कहा गया निरतिशय सज इसे दोनों एक स ये अस्मा चर्वा अस्मादर्वांच तेसाम चेष्टे मनुष्य कामानम गायन्ति कामंंच तद इीणायां गायत व चाक्षुष पुष ये च लोका इसे नीचेलोक जीतनेताल तेम च इष्टा सबका ईश्वर है चाकू पुरुष, मनुष्य का मानमच अमनुष्य का जो भोग है इनका भी शासक है अर्थात अच्छा ईश्वरीय है जिस आदित्य मंडल में वो केवल विषय है उपरस्थित लोग का शासक है ये नीचे का शासक है तद तो ये इमें वीणायाम गायंती जो लोग वीणा वादन करते हैं ये इसी का ही चाकुष पुरुष का ही गायन करते परमात्मा का ही गायन करते हैं करते हैं तस्माते धन, सन धन, धन, धन धनी होते हैं बिना गायन करने वाले ते धन शनय मंत्र भाष्य में यह साक्ष पुरुषो ये आत्मनो चमद्यात्मिकमनों आध्यात्मिक आत्मा से नीचे अर्वागता नीचे मनुष्य संबंधी नाम से काम मनुष्य संबंधी जो काम उनका भी शासक है टीका मे तेदाभाव हेतुंतरमें भेद नहीं ये कारण देते तो तस्मा ये इमें गाएं गायका गायं इसी परमात्मा का ही गान करते हैं ठीक ईश्वर से व प्रागुक्त हेतु विषयत्वयुग्यवादर्थ तो ईश्वर है नृतिशय ईश्वरी संपन्न गान विषयत् तो योग्य यु... है होने से उसका ही गान करते हैं तत्शब्दार्थ स्फुटी तस्माते धन शनय यस्मा ईश्वर गायती है तत् शब्द का क्योंकि ईश्वर का गाय करते हैं इसे धन प्राप्त करते हैं धन समय धनलाभ युक्त धनवंत इतर्थ धन, धन, धन, धन वाले होते हैं बिना कारण का करने पर ईश्वर की स्तुति करते हैं स्थान भेदना यथोत तो उपासनावत फलोक्त्यर्थ पातनिका करोति अब यही उपासना एक है आदित्य मंडल में स्थित है हिणमय पुरुष चाक्षुष मंडली पुरुष है ये दोनों का उपासना स्थान भेदन आदित्य में स्थित तो, चक्षु में स्थित तो, दोनों प्रकार एक ही उपासना है इस उपासना करने वाले उपासनावत उपासक से फल कथन करने के लिए पातनी काम भूमिका करते है भगवान भाष्यकर अथ यह एतव विद्वान मंत्र में कहा गया यह ए तद विद्वान साम गायती जैसे उपासक साम गान करता है उभो स गायती और दोनों का ही गाय करता है चाक्षष का आदित्य पुरुष का भी गान करता है सो so, अमुन इसी उपासना के द्वारा तांश आप देव कामांश चाक्षना से चाक्ष आत्मना उपासक पुरुष होकर के आदित्य मंडल के ऊपर जितने लोक है उनको प्राप्त करता है और देव को भी प्राप्त करता है अथ यदम गायम ये संबंध एव विद्व विभजते यथम भाष्य में अथ य एक विद्वान्थ उद्गत वही उपास उपास उगीता दें आदि चाकुष मंडलपुरष चाक्षुषुष आदिमंडलस्थपुरद्वान्म गा गायनकर्ता है उभौती दोनों गानकर्ता है चाक्षा आदित्यम आदित्य दोनों का गान करता है तसे एवं विधा फल उचित ऐसे उपासक का फल कहते समुन एवं आदित्य आदित्य रूप से अमुना चाक्ष से गान करने वाले आदित्य रूप से ये चमुषनाथ आत्मन को प्राप्त करता है आदित्य अंतर्गत देव होकर के अदेव काम को ही प्राप्त करता है ठीक में विद्वान्तीस्मापरिष्टा अथ विद्वान विद्वान्थ साम गाय मुन लोकान् काम से ये चाख्य सुपुरुष गायन करने वाले आदित्यात्मक होकर के उसके लोक उसके परलोक भोग्य को प्राप्त करता है आप्ति प्रकार विभ्रण्त सैश स ऐस ये परांचलोका उपास्यवध उपासक से आप कृतो निरतम ऐश्वर्यम उपास्य आदित्य में स्थित है उसका निरतिश ऐश्वर्य है और उपासना करने वाले भी उसको प्राप्त करेगा क्यों नहीं द्वयर् निरंकुश उपास्य भी निरंकुश ऐश्वर्य संपन्न होगा उपासक भी निरंकुश को प्राप्त करेगा दोनों एक साथ निरंकुश से युक्त होंगे तो ठीक नहीं ऐसा संका से उत्तर दिया आदित्य उपासक आदित्य रूप हो जाता है अमुने वा आदित्य ने इतमेव अत्र व्यक्तिगुर व्यक्ति कृतम अमुन आदित्य आदित्य रूप होकर के प्राप्त करता है दो नहीं वही स्वयं आदित्यात्मक हो जाता है जिस प्रकार आदित्य चाक्षुष पुरुष उपासना करने से आदित्य रूप होकर के निरंत को साई शरीर को प्राप्त करता है ठीक इसी प्रकार अभी कहेंगे जो आदित्य पुरुष का उपासना करेगा वो चाख्युस हो करके उसके ऐश्वर्य को प्राप्त करता है अथ अने ये तस्मादर्मांचनोती मनुष्य कामांश तस्माद, का तस्माद एवं विध उद्घाता बूयात अने, अने से से ये ये का चाख्युश नस्वांचलो का नीचे जितने लोक है उन को प्राप्त करता है आदित्यमण्डलस्थ पुरुष उपासना का फल है चाक्षुस पुरुष के जितने विषय है तद विषय का स्त्री हो जा प्राप्त करता है नीचे लोक है और मनुष्य का काम भोग्य वस्तु सब को प्राप्त करता है क्योंकि स्वयं आदित्यमण्डलस्थ मंडलस्थ पुरुष उपासक चाक्ष रूप हो जाता है तस्माद एवं भी तो उद्गाता उद्घाता बुर्याद ऐसे उपासना करने वाला उद्गाता कहे यजवान से कहे टीका में अथ अन चाक्यु नैव चाक्यु स्वपुरुष होकर के ये तस्माद अर्भा का तांस आप उसको प्राप्त करता है मनुष्य का मंस चाक्युस्व भूत चाक्युस्व पुरुष होकर के तस्माद टीका में अर्थ शब्द तथा पर्याय अत कथ तथा चाक्षषुत अन्य चाक्षष नाक्षष पुरुष से ही फल प्राप्त करता है उक्त फल से यजमत दर्शयति ये फल यजमान को मिलेगा तस्मादुह हम भीति हई हई मैदुमात्र हई उद्गाता उदाता जो जोक उद्गाता ब्रुयात यजमान ब्रुयात यजमान को कहे मंत्र में कंते काम आगायानीति तुम्हारा क्या काम गु ऐसे व काम आगान से काम इच्छा तो आगान करता है उद्घाता उपासक उसके समर्थ है जैसे उदगान करेगा जिस फल चाहता हुआ वो फल उसको प्राप्त कर देगा यह एवं विद्वान स सा साम विद्वान साम गायती साम गायती इस उपासक जब किसी काम के अभिप्राय से साम गान करता है वही फल यह को मिल जाता है सशब्दार्थमे कथय ये सही भाष्य में तस्मादु तस्मा एवं विदुद्गाता उदाता यजमानों को कहे कम इष्टम ते तब काम आगायनीति से कहे तुम्हारे क्या इष्टगान करूँ सही कारथ यस्मादाता था कामगान से कामम काम संपादय समर्थ है ये सही कामगान से इष्ट कामगान काम संपादन उद्गान के द्वारा इच्छा संपादन करने के समर्थ होता है बिजनेस उदगातार कौन से उद्घाता है इसे समर्थ है कौसव ये एवं विद्वान सामगायति सामगायति इस प्रकार उपासना करने वाले जो सामगान करता है वह सामगान के श्याम गपादन करने के लिए समर्थ होता है उदगित परस्य संपाद उपासन उद्गीता में परमात्मा का उपासना है परमात्मा दृष्टिया उद्गीता का उपासना है विभागनुक्तम उक्तम चाक है उसमें शाम का अवय उसमें परमात्मा दृष्टि करना न शाम कह करके जो पर चाक्ष से पुरुष है आदित्य पुरुष है ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म दृष्टि से उद्गी का उपासना करके उसका फल का विभागन उपसार करते हैं विपासन समाप्ति अर्था दो बार कही गया शाम गाय साम गए थी उपासना समाप्ति के लिए अध्याय का प्रथम खंड सप्तम खंड समाप्त हुआ उदगित उपासना है यही परमात्मा दृष्टि से उदगित का उपासना एक चाक्षु सपुरुष एक आदित्य मंडल पुरुष दोनों रूप से कहा गया स्थान भेद से उपासना करना है किंतु उपास्य एक है और फल भी उत्म प्राप्ति है का गया। उसमें फिर कुछ अधिक फल कथन करने के लिए परमात्मन दृष्टिया उदग्र का उपासना कहेंगे अध्यात्म है चाक्षु चक्षु में स्थित है आदित्य मंडल में स्थित है परमात्मा स्थान भेद से परमात्म दृष्टिया उद्गीता का उपासना करेंगे आगे उसका फल पहले भी कहा था इसके ऊपर विचार अभी उद्गीता के ऊपर विचार करेंगे कैसे उपासना करने के लिए स्पष्टीकरण करने के लिए कुछ गुणों विचार विचार करेंगे परोवर्यस्त गुण फलम उपासना परोवर्यस्त गुण उसमें है सबसे पर उत्कृष्ट है वहां भेद स्थान भेद को छोड़ करके गुण विशिष्ट परमात्मा के दृष्टि से उद्गत उपासना करना है गुण कुछ गुण विधान करेंगे परोवर स्त आदि गुण वही उद्गीता का उपासन है स्थान भेद उपाधि छोड़ करके एक परमात्मा का उपासना उसके लिए कुछ कथा से बताएंगे ओं मंगा ोत्र बल चर्वाण सर्व ब्रह्मषद महम निराकुआ मह्म निराकोध निराकरणमेस्तु तमन निरते या उपनिष्स मयि सत मयि सन शांति शांति शांति